युवकों के प्रति भारत अब है हमारी इस मातृभूमि में इस समय भी धर्म और अध्यात्म विद्या का जो स्रोत बहता है उसकी बाढ़ समस्त जगत को आप्लावित कर राजनीतिक उच्चाभिलाषियों एवं नवीन सामाजिक संगठनों की चेष्टाओं में प्रायः समाप्त प्रायः अर्धमृत तथा पतनोन्मुख पाश्चात्य और दूसरी जातियों में नवजीवन का संचार करेगी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 गढ़िया मात्र समझते हैं और वे क्रमशः अनंत जगत को भी छोड़कर दूर अति दूर चले जाते हैं काल अनंत काल भी उनके लिए कोई चीज़ नहीं है वे उसके भी पार चले जाते हैं उनके लिए देश की भी कोई सत्ता नहीं है वे उसके भी पार जाना चाहते हैं और दृश्य जगत के अतीत जाना ही धर्म का गूढ़तम रहस्य है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 उनका प्रचार करना चाहे यदि कोई जड़ जगत को ही भारतवासियों का ईश्वर कहने की धृष्टता करे तो वह मिथ्यावादी ही है इस पवित्र भारत भूमि में उसके लिए कोई स्थान नहीं है भारतवासी उसकी बात भी नहीं सुनेंगे पाश्चात्य सभ्यता में चाहे कितनी ही चमक दमक क्यों न हो उसमें कितनी ही शोभा और शक्ति की चाहे कितनी ही अद्भुत अभिव्यक्ति क्यों ना हो न इस सभा के बीच खड़ा होकर उनसे साफ साफ कह देता हूँ कि यह सब मिथ्या है भ्रांति भ्रांति मात्र है एकमात्र ईश्वर ही सत्य है एकमात्र आत्मा ही सत्य है और एकमात्र धर्म ही सत्य है इसी सत्य को पकड़े रखिए